क्या तुम होना चाहते हो हिम से सफीर लाहो में शक्ति लाहो में शक्ति है क्या तुम चाहते छुटकारा और क्षमा यशु के लाहो में शक्ति है शक्ति है हे अद्भुत शक्ति है लाहौ में लाहो में शक्ति है अद्भुत शक्ति है ये शुभ दूसरा है तो तो कहीं से करेंगे है ना? क्या करना दूसरा लाइन को अभी पहले में फिर टुकड़ा करके फिर दोन में आ रहा है इसलिए पहले में कौन सा गाना ये जल्दी गाना उसके बाद फिर अगले में क्या गाएंगे दो समझ में उधर आप लोग लो घबरा तो जाता है ना ऐसे ही हमारा कभी कभी हो जाता है फिर ट्यून पूरा क्या पटरी से निकल जाएगा इसलिए अभी एक बार और गाएंगे अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देना ताकि हमारे ट्यून के अंदर ही सारा शब्द आना ठीक है ना शुरू कर दे क्या तुम हो चाहते हो हिम से सफेद लहू में शक्ति है लहू में शक्ति है क्या तुम चाहते छुटकारा और क्षमा के तुम चाहते और खुशी यशु के नाम से मिलती खुशी क्या तुम चाहते हो आत्मा का अभिषेक यशु केला में हमेश चो oh but tisra number करे, प्रार्थना करें वचन के लिए हाल धन्यवादो प्रभु प्रभु आपका पवित्र लहू में शक्ति है जिस पवित्र लहू ने हमें योग्य बनाया ताकि हम आपके पवित्र सम्मुख में आ सकू आपने हमें शुद्ध किया प्रभु नया जीवन दिया धन्यवादो पिता प्रभु हम आपके जब पवित्र छोड़े बैठे हैं आप हमसे बोलो और बात कर आपकी आवाज सुनने के लिए उसको पहचानने के लिए हमारा आंखों को खोल दे मनों को खोल दे प्रभु सहायता कर्न पिता यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं आम हम लोग कल का दिन हम लोग देख रहे थे वो आयत हम लोग एक और बार पढ़िएगा रोमी आठ का उन्तीस है ना कल हम लोग देख रहे थे ना वो आयत रोमी आठ का उन्तीस रोमी आठ का उनतीस हमारा जीवन का जो लक्ष्य मसीह जीवन का हमारा जो लक्ष्य क्या है परमेश्वर हमें जब बनाया है हमने जैसे सुबह देखा है गाना भी हम गा रहे थे तुमको मैंने इसलिए पैदा किया है ना हमने गाना गा दे कर सकूँ परमेश्वर की मर्ज, मर्ज, हमेशा है ना हर पल परमेश्वर का मर्जी हमारे जीवन में क्या है माओ आकर कर हमें ले जाने के पहले परमेश्वर का मर्जी क्या पड़िएगा उसका ट्वेंटी Romans 829 क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है पहले जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी, भी उन्हें ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो आ, ताकि उस... वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे वो हम लोग बाद में देखे इधर लिखा है कि हम किसके स्वरूप में होना है हमारा मसीह जीवन का जो लक्ष्य क्या है हम किसके स्वरूप में होना है मसी का स्वरूप में होना है मसीह का स्वरूप में होंगे तो ही कल हमने कोलोसी सी अट्ठाईस में देखा हमने क्या बनना है सिद्ध मनुष्य बनना है चाहे आप भाइयों, बहनों, ध्यान रखे आपका जीवन के लिए परमेश्वर रखा हुआ लक्ष्य क्या है आपने सिद्ध मनुष्य बनना है हम वो भी हम अकेले नहीं हो सकते हम किसके द्वारा ही वो हो सकता है ये मस्जिद है वो हम लोग आज देखेंगे ठीक अभी हम लोग देखते हैं कि हम कल का दिन हम लोग फिर आगे हम देखिए देखिए हम येशु को देखते हैं सिद्ध मनुष्य हम आदम के बारे में देखा आदम को परमेश्वर ने बनाया उनको सारी क्या भी दिया था जो उनको चाहिए सब बातें दिया परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में भी द, उनको बनाया विवेक भी दिया लेकिन वो निर्णय क्या लिया परमेश्वर मुझे आपका अच्छाई और भलाई जो आपने जो स्टैंडर्ड रखा है वो नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर क्या है व्यवस्था देने के पहले ही परमेश्वर ने वो व्यवस्था किधर लिखा था विवेक में लिखे दे लेकिन आदम क्या बोले नहीं मुझे वो नहीं मैं अपने लिए अपना व्यवस्था बनाएंगे जो मेरे अच्छा और बुरा है परमेश्वर को अच्छा लगे बुरा मुझे कोई मतलब नहीं परमेश्वर आपका नियम आपका व्यवस्था आपका स्टैंडर्ड आपके लिए मैं आप अपना क्या करेंगे अपना हिसाब से मैं तय करूंगा अच्छा क्या है बुराई क्या है ठीक है ना इसलिए होने का वो जब ऐसे जब निर्णय लिया परमेश्वर ने क्या बोला जा ठीक है तुम निर्णय करो परमेश्वर ऐदन बगीचे से जब मनुष्य को बाहर निकाला परमेश्वर को मन में जरूर दुख है लेकिन पिता परमेश्वर ने अनुमति क्यों दिया ताकि मनुष्य तुम चलकर तुमने सीखना है मेरे बिना तुम कभी भी क्या नहीं कर सकते चल नहीं सकते हम मनुष्य में कोई खूबी है ही नहीं है बहुत बार हमारे जीवन में भी क्या है परमेश्वर थोड़ा सा हमें क्या दे देते थोड़ा सा हमारे जीवन में आशीष देते हम क्या सोचते हम अपने आप चल सकते हैं लेकिन ध्यान रखें हम इस संस में हम अपने आप नहीं चल सकते ठीक है आप दुनिया में बहुत कुछ कमाओगे बहुत कुछ आपको अच्छा पैसा धन तंदुरुस्ती आपको वो जो फेम या आपको वो जो फेम को क्या बोलते है? है? आपको जो दुनिया दौर पर जो अच्छा नाम अच्छा स्थान सब कुछ आपको मिल जाएगा लेकिन ध्यान रखना यह सब किधर ही कदम हो जाएगा इस पृथ्वी में ही सब कुछ कदम हो जाएगा कोई भी चीज क्या नहीं होगा कोई भी चीज ठहरने पानी के बुलबुले की समान है आ गया खत्म हो जाएगी ठीक है ना इसलिए परमेश्वर बोले मेरे बिना क्या नहीं कर सकते कोई जीवित रह नहीं सकते इसलिए परमेश्वर जब बाद में हम देखते हैं मनुष्य अपने आप कोशिश किया नहीं चल पाया परमेश्वर उनको व्यवस्था भी दिया तुम बोला था ना करने मेरे सामान बनने के लिए ठीक है परमेश्वर ने अपना व्यवस्था पूरा नहीं दिया पुराना नियम में परमेश्वर ने बस व्यवस्था में हम देखते हो क परमेश्वर का स्वभाव का थोड़ा ही दिया है हम नया नियम में परमेश्वर ने दिया हुआ अपना स्टैंडर्ड और पुराना नियम का स्टैंडर्ड को जरा देख के देखें तो परमेश्वर पुराना नियम में पूरा नहीं बताया थोड़ा सा एक झलक दिया मनुष्य को बोले तू तो बोला था ना मेरा समान बनना है मेरा स्वभाव यह है तुम कोशिश करो लेकिन मनुष्य ने पूरा जोर मार लिया आखिरी में हाथ उठाकर बोल दिया कि परमेश्वर हमसे हो नहीं इसलिए आपका माल में जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आते वक्त इजरायली लोग क्या रहे थे मन फिराव का बपतिस्मा का, का मतलब क्या है बोल रहा है परमेश्वर हम मानते हम कोशिश तो किया हम चलने के लिए हमसे ही हो रहा है जब अपना जब गलती माना मन फिराया तब हम देखते वही समय में कौन भी आ रहा है ये मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऋष्य बनकर इस संसार में आ रहे हम यीशु मसीह के बारे हम देखते हैं कि कल हम देखा मसीह पूरा का पूरा परमेश्वर है लेकिन उसी समय क्या भी है पूरा का पूरा क्या भी है मनुष्य भी है पढ़िएगा योहन्ना पहला योहन्ना तीसरा अध्याय पहला योहन्ना माफ करना पहले चार का दो पड़ेगा पहला चार का दो परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो हाँ। कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से हाँ। इधर परमेश्वर के वचन स्पष्ट रीति से हमें बहेगी अगर कोई अगर कोई आत्मा अगर आपको पहचानना है जानना है है परमेश्वर की आत्मा है या नहीं कैसे मालूम चलेगा? अगर परमेश्वर का आत्मा है तो जरूरसी कैसे आया लिखा है? हाँ। है शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की और से है वो परमेश्वर की और से है आपकी ध्यान रखना आपके अंदर भी पवित्र आत्मा आया हुआ है हम बहुत बार हम इस बात को यीशु मसीह मन, मनुष्य बनकर शरीर में होकर आया इस बात को हमने बहुत बार हल्का लेती है ध्यान रखे जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों माया है आप बोलो पवित्र आत्मा क्यों माया आपके अंदर अन्य भाषा बोलने के लिए आप बोलो किसके लिए आया पवित्र आत्मा किसके लिए सच्चाई में कौन सी सच्चाई में बोलते तो माल में सच्चाई में कौन सा सच्चाई कौन सा सर सच्चाई क्या है बोलो सच्चाई क्या है आप बोल रहे सच्चाई में जाने सच्चाई क्या है बोलो सच्चाई क्या है हांजी चलाते है? क्या चलासे चलाते क्यों चलाते किसे चलाते सही? सही रास्ता वो सही रास्ता क्या है वही मैं पूछ पूछा सही रास्ता क्या है हम तो बोलते हैं लेकिन क्या करते उसके आगे हम लोग सोचते ही नहीं है बोलते सही रास्ता में कोई हमसे पूछे सही रास्ता क्या है हम तो सोचेंगे तो तो तो रास्ता क्या हम तो बोलते हैं रास्ता है लेकिन सही रास्ता क्या है बोलो सही रास्ता क्या है बोलो सच्चाई क्या है कौन बोल रहे थे मसीह परमेश्वर है अच्छा ये मसीह परमेश्वर बोल सो बुद्ध को भी मांगे ये मसीही परमेश्वर है वो सबको मालूम है है ना बुद्ध को भी मला और वचन में लिखा वो तरतराता भी है ना हमसे ज्यादा डरते भी है तरतराता भी है पुराना आपको मालूम है पुराना नियम में भी यीशु मसीह आने के पहले ही आपको मालूम है व्यवस्था के द्वारा इज़राइल लोगों ने ये एक बात सीखा था पहले उन लोग मूर्ति पूजा के पीछे वगैरह बहुत चलते थे और हम देखते हैं ये मसीह आते वक्त इसराइल लोगों ने कौम ने एक बात सीख ले की परमेश्वर एक ही है वो बात कर लिया है आराम से सीख लिया था क्योंकि बहुत डंडा बुंडा पड़ा उनको लेकिन इधर ही आयत हम देखते परेश्वर की आत्मा हमें यह बताने के लिए नहीं आ रहा कि यीशु मसीह परमेश्वर है लेकिन क्या नहीं के लिए यीशु मसीह क्या बनकर आया है शरीर में होकर यीशु मसीह परमेश्वर है वो मानना बहुत आसान होता है हम जल्दी मान लेते हैं यशु मसीह परमेश्वर है बहुत जल्दी हम क्या करेंगे वो बात लेकिन यशुमसी क्या बनकर आया शरीर में होकर आया वो बात मानने में हमको थोड़ा दिक्कत होता है क्यों यीशु मसीह ने क्या कर दिया है हमारे लिए एक नमूना दिया है इस पाप भरा संसार में मेरा और आपके जैसा हर परीक्षाओं को यीशु मसीह ने क्या किया है सब परीक्षाओं को सामना करके निष्पाप निकला इसका है कि जैसे वो पवित्र है मुझे भी क्या बनना है पवित्र बनना है लेकिन उस बात में जाकर हम सब मार खाते हम क्या बोलते हैं प्रभु आप तो हम क्या बोलते हैं यशु मसीह आप तो परमेश्वर है इसलिए आपने सारे पापों के ऊपर क्या कर लिया है जय है ना हम ऐसे बोलते हैं ना ये हम बहुत बार ये साथ इस संसार में प्रभु येशु जब चले वो जीवन के बारे में मत्ती मरकुश लू का युहना सुसमाचार का चार किताबों में अच्छे से लिखा गया है हम वो बात बार बार परमेश्वर का वचन बार बार पढ़ने के बाद भी हमारे अंदर बहाना क्या है हमारा जैसे तो के जीवन यीशु किधर भी कि इस पृथ्वी में बिताया निष्पाप निकला लेकिन हम लोग क्या बताते हैं आप तो आप तो यीशु आप आप है क्या कर पाया है आप तो निष्पाप जीवन निका, न, बिता लिया हम तो मनुष्य है हमारे अंदर ये है हमारे अंदर शारीरिकता है हमारे अंदर वो है हम दुनिया भर की बहाना बोलकर जिस मतलब से परमेश्वर ने हमें कड़ा किया है चुड़ाया है उस बात को हम टुकराते हैं इसलिए इधर वचन स्पष्ट बोलता है अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो परमेश्वर की आत्मा हमेशा आपको क्या याद दिलाएंगे ये सुमसी मनुष्य बनकर इस संसार में निष्पाप जीवन बिताकर हम मेरे लिए आपके लिए उदार का बन गया तो मेरे लिए आपकी हमारे जैसा मेरा यीशु मसीह का जीवन था मेरा जीवन भी वैसे ही होना है रहे के अभी भाई बता रहे देखिए हमें सच्चाई में चलाने सच्चाई क्या है इस मसीह जीवन का सच्चाई क्या है पवित्र आत्मा क्यों हमारे अंदर आ गया है वो सच्चाई हम हमारे जीवन में हुआ वह सच्चाई क्या है मुझे परमेश्वर ने पाप का उस बंधन से परमेश्वर मुझे क्या किया है कि हमारा मसीह जीवन का सच्चाई क्या है क्रूस के पास आता वक्त मेरे जीवन में काम क्या है? अच्छी तरह ध्यान रखना आप लोग इधर जो बैठे आप लोग सब आपका जीवन में एक समय आए आपको याद होगा जीवन में एक समय ऐसे आए देखिए आप लोग क्रूस के पास आकर घुटना टहकर ये ही बोला हे hey, परमेश्वर में पाप ही हूँ ना आप लोग को याद होगा ना एक दिन जिस दिन परमेश्वर ने प्रभु प्रभेश्वर ने आपने क्या किया है प्रार्थना किया नहीं किया है प्रार्थना किया आप लोग बोलो प्रार्थना किया था जिस दिन आप बोलते हैं ना मेरा उद्धार हुआ है नया जन्म हुआ है ऐसा अनुभव आप, आप लोगों को हुआ है मुझे अभी भी याद है मेरे जीवन में उस नया जन्म का जो अनुभव आज भी मेरे दिमाग में पूरा अच्छे पिक्चर के तौर पर मैं आज एक तो, जब एक बड़ा कन्वेंशन चल रहा था जब प्रभु के दास जब प्रचार कर रहे बहुत हजारों लोग बैठे जब प्रभु के दास आखिर में बताया कि अगर आप पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो विश्वास करो अब भी, भी मुझे याद है मैं कैसे कोई मुझे नहीं बताया मेरे माँ बाप भी नहीं बताया प्रभु का आत्मा कार्य किया तो मैं खड़े होकर बोला हे प्रभु मैं पापी ही हूँ आप मेरे जीवन में वो अनुभव मैं विश्वास करता आप सबको भी होगा नहीं होगा शायद पब्लिक मीटिंग में नहीं किया होगा शायद कोई प्रभु के दास आपके पास आकर वचन बताते वक्त एहसास हुआ होगा आपने प्रभु के सामने क्या बोला साम करके न वो नया जन्म आने के पहले एक बहुत बड़ा काम आपका जीवन में सच्चाई हुआ क्या है उस क्रूस के पास आते ही आपको क्या मिल गया है उस पाप का जो बंधन आपको के रखा था उस बंधन हो गया है आसाद हो गया ध्यान रखना, ने क्या बोला है कि हमने तो बेटी वो वो, इसको, इसको, इसको, इसको, इसको, इसको, हमनेज आप, आप वो आपी, आपी, आपी। सोना नहीं ठीक है ना अभी टाइम है सोना नहीं सीरा बैठ जाओ सीरा बैठ जाओ नहीं सोना नहीं ठीक है सबके सामने मैं कड़ा कर दूंगी ठीक है ध्यान रखें हम अच्छी तरह ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने हमारा जीवन में कार्य क्यों किया है ताकि ये हमारा जीवन के द्वारा प्रकट होना है पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य क्यों करता है क्रूस के उधर जो हुआ हुआ काम मेरे जीवन के द्वारा प्रकट होना है अच्छी ध्यान रखना क्रूस के पास जब आ गया जब मैंने घुटना टेकट प्रार्थना किया मेरे जीवन में ये कौन सा कार्य है पाप पाप पाप का का उस बंधन से से मैं क्या क्या हो गया है? हो गया गया परमेश्वर मुझे मुझे कर दिया लिया और मेरे ऊपर सारा गंदगी को अपने पवित्र लहू से मुझे क्या कर दिया शुद्ध कर दिया शुद्ध करके शुद कर मुझे बिल्कुल नया इंसान बनाया वो कार्य तो हो गया लेकिन मेरा जीवन में वो कार्य क्या होना है पूरा का पूरा प्रकट होने के लिए कौन अंदर आकर बैठा हुआ है परमेश्वर पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा मैं अंदर वास कर रहा है ताकि क्रूस पर हुआ हुआ उस काम मेरा जीवन में पूरा होना है ताकि मैं किसके समान होना है यीशु मसी के तरह होना है जैसे यीशु मसी निष्पाप जीवन बिताकर पिता का मर्जी को अपने जीवन में पूरा किया वैसा ही एक जीवन में और आपने भी क्या करना है बिताना पड़ेगा। योहना रजित सुचार पहला अध्याय उसका चौदह पढ़िएगा योहना एक सुचार और वचन देहधारी हुआ हाँ सब लोगों को निकालने दीजिए समाचार पहला अध्याय पढ़िएगा पढ़ो और वचन देहधारी हुआ और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया हमारा बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी हमने ऐसा महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा इधर लिखा जैसे पिता की एकलौते की महिमा इधर लिखा है कि ओली बिगोटन है ना आपका मालूम योहन का सोलह क्या बोलते हैं आप बोलो योहना इनका सोलह कैसे हाँ अपना एकलौता पुत्र दे दिया आ इधर एक शब्द आया पुत्र ऐसे लिखा है ना अपना एक मतलब बोलो का मतलब क्या होता है बोलो ये की? ये की पुत्र है ना एकता पुत्र का मतलब क्या होता है ये की पुत्र ऐसे तो यीशु मसीह के पहले हम देखेंगे तो पहले भी बहुत लोगों ने परमेश्वर का मर्जी कैसे चला ना कोशिश तो किया ना हानु दाबुधा, है ना बहुत सारे लोग है ना उन लोग पुत्र है या नहीं ये बोलो परमेश्वर का पुत्र है, है? आप परमेश्वर का पुत्र है, है? लेकिन फिर यीशु मसीह के बारे में जो शब्द लिखा है पुत्रौता पुत्र का मतलब होता है वो एक ही होता है ना एकलौता का मतलब क्या होता है वो एकलौता होता है उनके समान कोई है ही नहींता का मतलब क्या होता है बहुत बेटे होते क्या बोलते हैं मेरे पास इतना बच्चे हैं लेकिन एक ही बेटा होता क्या बोलेंगे एकलोता पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य इस संसार में आते वक्त जो हम यीशु को देखते वक्त हम देखते हैं कि हम उस समय वो जब बाइबल में अपने आप को उसके अंदर बाइबल के अंदर हम लोग अपने आप को डालकर जैसे आप लोगों में कितने लोग सुपर बुक देखा है सुपर बुक जो बच्चों का कार्टून है ना वो कितने लोग देखा है देखा है कुछ नहीं आप लोगों को मालूम है ना उसमें क्या होता है सुपर बुक में क्या होता है वो तीन बच्चे है ना तीन बेचे है ना तीन बच्चे कहानी है उन लोग क्या करते हैं अपने आप को उस समय के अंदर डालकर पीछे चले जाते हैं कर आदम के साथ फिर उसके बाद नूह के साथ दाऊद साथ सबके साथ चलते चल जाते हैं फिर किधर भी जाता है ये वो समय के अंदर उन लोग घुस जाते हैं ताकि उन लोग भी उनमें से एक हो जाते हैं वही आपने ध्यान रखना है कि अब वाचन पढ़ते हम भी अपने आप किसके अंदर डालना है उस वचन का समय में अपने आप को डाल कर देखना है अभी हम लोग ये पढ़ते वक़्त ये यौहना एक में क्या लिखा है कि हम ये वचन क्या किया है देदारी हो र किधर चल रहा है यीशु मसीह किधर चल रहा है उस इर्श्लेम के उस नगरों में जब चलते वक्त मैं और आप देखें तो क्या लगेगा ऐसे एक साधारण मनुष्य है कुछ आजकल आपको मालूम है जो बाबे का फोटो आता का सिर के ऊपर रहना वो रहता है चमक होता है ना आप लोग होगा ना एक उन लोग पीला रोशनी कुछ भी नहीं थाने था। पकड़वाने, पकड़वाने लोगों से क्या बोलते है जिसको मैं क्या करता हूँ चूमता हूं वो येशु है मतलब सब लोग जब खड़े है तो ये कुछ अलग नहीं चमक रहे दिख नहीं रहे कि हाँ ये ये अगर उस समय अगर हम देखेंगे साधारण एक मनुष्य कोई किसी को लगेगा भी नहीं कि ले परमेश्वर है पूरा का पूरा मनुष्य मेरा और आपका जैसे मनुष्य बनकर हमारे बीच में डेरा किया है लेकिन डेरा करते वक्त एक बात है पढ़िए उसका अठारह पढ़िएगा अठारह पढ़ो उसी का ही अठारह एक अठारह परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा आ, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया आ, एक और बार पढ़िएगा। परमेश्वर को कभी किस, किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने भी क्या नहीं किया है देखा नहीं है कोई अभी तक हम देखते हैं पुराना नियम में भी मूसा ने बहुत परमेश्वर से तमन नहीं किया पर एक बार देमेश्वर बोला नहीं कोई मुझे देखकर क्या नहीं कर सकते जीवित नहीं रह सकते और आपका मॉल में पुण्य में जो महिमा रहते थे में कोई उसके अंदर जा भी नहीं सके समझ में आना कोई अभी तक किसको नहीं देखा है परमेश्वर को नहीं देख लेकिन आगे बढ़िएगा लौता पुत्र एक लौता पुत्र इधर फिर से आया इकलौता पुत्र जोता की गोद में है जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया उसी ने उसे प्रकट किया ध्यान रखना परमेश्वर का स्वरूप और समानता में बनाया हुआ आदम क्या नहीं किया है परमेश्वर का गुण को क्या प्रकट नहीं किया आप आपको मालूम है ना? आदम के द्वारा क्या नहीं हो रहा है परमेश्वर का महिमा प्रकट नहीं हुआ पाप वो थोड़ा सा उनके अंदर परमेश्वर ने कूबिया दी गमन डाकिया वो परमेश्वर से दूर हो गया वो चमकना चाहता था लेकिन क्या करम पीछे से बिजली का कनेक्शन क्या हो गया कट हो गया वो ऐसे कैसे आपका माल में ये बल्ब अभी जल क्यों रहा है पीछे से क्या आ रहा है इनको पावर आ रहा है अगर पावर पीछे कट हो गया तो क्या हो जाएंगे बल्ब कितना भी खूबसूरत हो कभी भी वो चमक नहीं आएगा वही दिक्कत होगी आदम और ऋषि जादी के साथ बोला कि मैं चमकूंगा लेकिन भाई चमका है तो पीछे से क्या आना है बिजली आना बहुत परमेश्वर के साथ का वो संबंध में वो जीवन मिलेगा तो ही आप क्या कर सकता है चमक सकते हैं लेकिन इधर हम देखते हैं कि उस पुत्र किसके बारे में है हमारा बीच में मनुष्य बनकर चलने वाला वो यीशु मसीह ने ऐसा महिमा प्रकट किया है जो मनुष्य अभी तक देखा नहीं है देखने में साधारण मनुष्य है मेरी तरह साधारण मनुष्य है नौजवानी में भी सब में भी हमारी तरह ही है लेकिन देखेंगे तो देखने वाला व्यक्ति पहचान सकते हैं कि ये साधारण मनुष्य नहीं है ये परेश्वर का महिमा को क्या करते प्रकट करती है उसके आगे पढ़िएगा उसका आ, उसका आ, उसका पंद्रह और आप पढ़िएगा यूहना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले था आ, पहले था क्योंकि क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया इधर लिखा उसकी क्या शब्द क्या लिखा उसकी परिपूर्णता परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया क्या प्राप्त किया है वो हम आगे आगे देखेंगे इधर लेके उसकी परिपूर्णता से यीशु मसीह का उस से हमने क्या किया है कुछ प्राप्त किया? आगे, अर्थात अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह अनुग्रह हुई है और इसका चौदह एक और बार पढ़िएगा और वचन देहधारी हुआ आ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी उसकी ऐसी महिमा देखी शब्द उधर लिखा है कि हमने उसकी महिमा देखी। जैसी पिता के इकलौती महिमा जैसे पिता की एक की महिमा ध्यान रखना येह इस संसार में होते वकत मनुष्य बनकर चलते वकत यीशु से अपना जीवन के द्वारा एक मनुष्य एकलौता एक पुत्र परमेश्वर का एक बेटा कैसे होना है एकलौता पुत्र का पूरा क्या किया है वो चमक हमें दिखा दिया कैसे होना है आपको मालूम है परमेश्वर का दिल का इच्छा क्या है परमेश्वर जब हमें जब बनाया है परमेश्वर का अंदर की इच्छा क्या है मेरे और आपके द्वारा क्या होना आप लोग डायमंड देखा होगा ना डायमंड डायमंड मालूम है ना जो हीरा होता है है ना हीरा का, का काम क्या होता है हीरा क्या करती है उसके ऊपर जब रोशनी चमकता है तो वो रोशनी को वो क्या करता है उसके अंदर कोई अपना रोशनी नहीं है क्या करती है आने वाला रोशनी को अपने अंदर समा के वो ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि देखने वाला व्यक्ति दूर से ही पहचान लेती है क्या है ही है हीरा वैसे ही परमेश्वर भी चाहता था, था कि मनुष्य भी क्या करे परमेश्वर का महिमा करे लेकिन दुख की बात है कि का उस कालंक उनके ऊपर लगने के कारण वो क्या नहीं कर पाया है वो परमेश्वर का उस महिमा को प्रकट नहीं कर पाई लेकिन मनुष्य बनकर डाकर नमूना दिया है मैं और आप इस आप संसार में रहते वक्त हम क्या कर सकते हैं उस पिता का महिमा को प्रकट कर सकता है ठीक है उसके साथ एक और पढ़े कोलोसी का पंद्रह भी पढ़िएगा कोलोसी का पंद्रह एकलौता पुत्र का हमने देखा उसके बाद हम देख रहे कि एक कोलोसी एक का पंद्रह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप अच्छी तरह में है है है बोल रहा ये, ये किसके बारे में यीशु मसीह के बारे अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और और सारी सृष्टि में पहलौटा है इधर लिखे सारी सृष्टि में क्या है पहलौटा ये शब्द क्यों लिखा हुआ है हमको मालूम है येशमसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है लेकिन ये पहलोटा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया है पहले पायलो, है न पहला मतलब क्या होता है पहलोटा का मतलब क्या होता है पहला है ना घर का जो सबसे बड़ा पहला वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं पहलोटा करके बोलते हैं ये जो पहलोटा शब्द क्यों बोला है इस बात को अगर समझना है तो अब ध्यान रखना आदम को भी जब बनाया है आदम भी क्या है एक तरह तो से पहलोटा है या नहीं है ना आदम जो मनुष्य आदम पहला मनुष्य आदम वो मनुष्यों में क्या है, है। लेकिन हम ध्यान रखना है, उस आदम के द्वारा आया हुआ सारे मानव जाति क्या है पापी है या नहीं है पाप, कर, पाप में उसका जन्म होने के कारण सब के सब क्या है पापी है लेकिन अब भी यीशु मसीह दूसरा आदम है या आखिरी आदम है बोलो दूसरी आदम है आखिरी आदम है पक्का या दूसरी आदम है वचन में लिखा यीशु मसीह क्या है आखिरी आदम इसका मतलब और कोई आदम नहीं है यीशु को द्वारा एक एक फिर से नया शुरुआत हो रहा है समझ में आ रहा है ना आदम के द्वारा मिट्टी से आया हुआ आदम के द्वारा एक शुरुआत हुआ है सब मानव जाति आ गया अभी हम देख्य बनकर आया प्रभु ये मसीह आखिरी आदम उसका मतलब इस आदम पहलोटा है इसके द्वारा और भी क्या है एक वंश आ रहा है ना ऐसे ही है ना पहलोटा का मतलब क्या है इसलिए लिखा है पढ़िएगा उसके ना रोमी आठ का पंद्रह से पढ़ो रोमी आठ का पंद्रह रोमी आठ का पंद्रह क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली आ? कि फिर भयभीत हो फिर भयभी हो परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पढ़ते हैं इधर लिखा है कि तुमको क्या नहीं मिला की आत्मा नहीं मिला है ताकि तुम क्या हो भी आपको मालूम है मेरे और आपके अंदर जो भाई की आत्मा पहले कार्य कर जब हम लोग पाप से छुट्टा पाने के पहले मेरे और आपके जीवन को जरा देके पाप से कारा ना मिलने के कारण हमारे अंदर क्या होता था डर रहते थे हमें अंदर अंदर ही मालूम है अगर मैं, अभी मर तो मैं हमेशा जकट कर रखे इसलिए आपको आज आप दुनिया में देखो लोग ये तीर्थ स्थानों का क्यों जाते हैं तीर्थ स्थानों में जाते हैं पूजा पाठ करते सब कुछ करते क्यों अंदर ही अंदर उनको क्या है डर है कि अगर मुझे मैं अभी जो हालात में हूं इस हालात से अगर मुझे छुटकारा नहीं मिले तो मैं किधर चले जाऊंगा नरग में चले जाऊंगा इसलिए परमेश्वर क्या इसलिए आपका मनुष्य अपना कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे मैं बच जाऊं लेकिन पिता को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम हाँ पर दया किया कि इधर लिखा है कि अभी अंदर क्या नहीं है हमारे अंदर क्या नहीं है भयभीत का आत्मा नहीं है और आगे क्या लिखा भाई की आत्मा नहीं है आगे लेकिन हमने कौन सा आत्मा पाई है पंद्रह भाई की आत्मा नहीं है लेकिन क्योंकि तुम को क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली आ, कि फिर भयभीत हो फिर भयभीत हो परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है लेपालकपन लेकिन आत्मा मिली है ना ये जो इधर शब्द क्या लिखा हुआ है परंतु क्या आ गया है लेकिन लेकिन आत्मा, आत्मा मिले है बहुत बार हमारे मन में ये जो शब्द पढ़ते वक्त हो सकते हैं आप लोगों का मन में क्या आएगा हम वचन चाहिए समझेंगे तो हमारे मन में भी क्या जाता है? कंफ्यूजन <coughs> <coughs> आ जाता है है ना हम लोग क्या सोचते लेपालक पन की आत्मा इसका लेपालकपन का मतलब क्या होता है आप बोलो लेपालक किसको बोलते हैं किसी को हम गोद कर पालेंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं लेपालक बोलते है ना ऐसे बोलते हैं ना लेपालक किसको बोलते हैं इसको अगर हम गोद लेकर पालेंगे तो हम उसको ले पावे क्या परमेश्वर का हम लेपालक पुत्र है क्या आप बोलो लेपुत्र है या पुत्र है आप बोलो लेपालक पुत्र है पुत्र नहीं है फिर आप आप है, है आप बोलो आप परमेश्वर का लेपालक पुत्र या पुत्र है बोलो लेपालक पुत्र है तो पुत्र नहीं है अभी पुत्र है जग वो कैसे हो गया पहले पालक था अभी पुत्र बन गया आप बोलो ले पालक पुत्र का मतलब क्या है <coughs> ले पालक पुत्र का उस मतलब क्या रहा आप बोलो सोचो थोड़ा सा ले ना, हम बोलते हैं ना यह वचन आप लोग पढ़ा होगा ना बहुत बार पढ़ा ही नहीं पढ़ा बोलो पढ़ा है ना ले पालक पुत्र इसका मतलब क्या है गोद लेकर फिर पुत्र बन गया फिर फिर भी गोद लेकर पुत्र बनेगा तो भी हम क्या नहीं है फिर हम लोग परमेश्वर से जन्मा करके तो नहीं बोल सकते हम वचन पढ़ते हैं ना हम किससे जन्मा है परमेश्वर से है ना जन्मा करके बोलते है ना फिर गोद लेकर पालने वाला बेचो तो जन्म नहीं लेगा ना? है ना बहुत अलग रहता है ना ले पुत्र करते आप लोग सोचो बताओ क्या ले पुत्र का मतलब क्या है ध्यान रखना है कि ये शब्द इधर लेपालक पुत्र जो शब्द क्यों इस्तेमाल किया है परमेश्वर ने हम पर जो अनुग्रह किया है उस अनुग्रह का उस बहुत को हमें समझाने के लिए कौन सा शब्द लिया है लेपालक मतलब मैं परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए योग्य नहीं था मेरे कोई खूबी नहीं था मैं पाप में अपना मन क्या करते थे चलते दे परमेश्वर का विरुद्ध दुश्मन होकर शत्रु होकर परमेश्वर को दुख देने वाला सारे करतुतों को मैं करते दे मुझे अभी क्या नहीं है परमेश्वर का पुत्र बनने मेरे अंदर क्या नहीं है कोई खूबी नहीं है फिर भी हम परमेश्वर का उस अनुग्रह को जरा देखना परमेश्वर ने अपना अनुग्रह के कारण मुझे चुना है कि ताकि मेरे अंदर परमेश्वर का उस वचन के द्वारा नया जन्म होकर मैं परमेश्वर का पुत्र बन जा उस अनुग्रह के द्वारा मुझे उस चुनने का उस कार्य को हमें समझाने के लिए वो शब्द क्या लिया गया है लेपालक आपको मालूम है एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए या गोद लेने के लिए जब जाते बच्चे नहीं बोलते मुझे गोद ले लो बच्चे बोलते है के बच्चे नहीं बोलते उस मा, माँ बाप क्या कर लेते चुनते हैं कि हम किसको लेना है सौ बच्चा होगा होगा आप लो देखा होगा ना में आप लोग लोग देखा ना में में देखें तो बच्चा होता है उन साओ बच्चे में से जो गोद लेने वाले लोग तय करते हैं कि इसमें से किसको मैंने लेना है होते नहीं होता है तय करते ने? कौन तय करते है बच्चा या गोद लेने वाले वैसे हमारे अंदर कोई खूब मैं बोल भी नहीं सकते थे कि मैं परमेश्वर के सम्मुख आकर यह भी नहीं बोलते हे परमेश्वर मुझे आप अपना पुत्र बना ले आपको मालूम है यीशु मसीह दो लोग प्रार्थना करने के बारे में बोला है ना वो पापी व्यक्ति क्या प्रार्थना कर रहे थे कैसे प्रार्थना कर रहे थे उसको फिर ऊंचा उठाने के लिए भी क्या नहीं था उसके अंदर हिम्मत आप अपने आप को जरा जीवन में देखे पहली बार आप जब क्रूज के पास आकर जब घुटना टेका उस आत्मिक अनुभव को मैं बोल रहा हूं जब आपने आत्मा में उस बात को आपने किया, मैं पापी हूं करके, जब आप फूट फूट कर रोते हुए प्रभु का उस कदमों में आपने जब अंगीकार किया उस समय आपका जीवन में हुआ हुआ कार्य क्या उस समय आप प्रभु में आपका बेटा मुझे आप अपना बेटा बना ले बोलने के लिए आपके अंदर हिम्मत था आपके अंदर अब अपने आपको देखे हिम्मत था उस समय आपको यही था प्रभु मैं इतना गंदा हूं मैं आपके सम्मुख भी आने के लिए मैं क्या नहीं हूं लेकिन परमेश्वर अपने बड़ी अनुग्रह के कारण इसलिए वचन में लिखा है हमारा अच्छे कामों के द्वारा हम परमेश्वर का क्या नहीं बना है संदान नहीं बना परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है वो परमेश्वर का दिल का उस इच्छा के अनुसार परमेश्वर उसके लिए पड़ेगा कोल, कोलोसी आ, एक एक मिनट में निकाल कर दे एक आयत एक आयत को मैं पढ़े। एक मिनट उसको वो आपको समझाने के लिए ये पढ़िएगा ये फे एक का पांच पढ़िएगा ये पहला अध्याय उसका पांच, ये पांच। ये पत्री पहला अध्याय उसका पढ़िएगा और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार अपनी इच्छा के सुमति के अनुसार के या गुड ऑफ इस विल आगे बढ़िएगा हमें अपने लिए पहले से ठहराया हमें अपने लिए पहले से ठहराया मतलब हमारा कोई खूबी के कारण परमेश्वर ने नहीं चुना है समझ में आ रहा है ना परमेश्वर का उस इच्छा के सुमति के या अच्छा वो जो मन के अनुसार परमेश्वर ने मुझे क्या किया है आगे पढ़िएगा कि यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र, ले पुत्र हो हम उसके लेपालक पुत्र हो मेरे अंदर कोई खूबी नहीं था लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर दुनिया का बुनियाद मुझे क्या किया चुन लिया है ताकि मैं किसका पुत्र बनो मैं परमेश्वर का पुत्र ये मसीह के द्वारा मुझे वो स्थान ग्रहण किए स्थान मिला है उस बातों को बताने के लिए वो शब्द क्या किया इस्तेमाल किया ले पालक वो, वो शब्द इस्तेमाल किया लेकिन ध्यान रखना मैं और आप हमें जब परमेश्वर ने चुन लिया है अपने लिए चुनने के बाद मेरे अंदर अंदर नया नया मनुष्यत्व मनुष्यत्व परमेश्वर से जन्मा हुआ उस नया अंदर आने के कारण मैं परमेश्वर का क्या हो संतान हूं जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है मैं भी परमेश्वर का क्या है पुत्र है किसके द्वारा हो गया यीशु मसीह जैसे आद पहला आदम के द्वारा एक शुरुआत शुरुआत हुआ हुआ है ना पूरा मानव जाति का अभी आदम यीशु मसीह के द्वारा भी एक शुरुआत है जो जो यीशु मसीह के द्वारा जो पिता के पा पुत्र बनता है वो एक नया सृष्टि हो जाता है पहले आदम का संध इसलिए दुनिया में दो ही लोग है एक परमेश्वर का संदान और दूसरा कौन है पाप का संतान समझ में जो पाप का मन मर्जी से चलने वाले लोग लेकिन हम परमेश्वर का संतान कैसे बन गया है हम अपने आप नहीं बनाए नया जन्म का वो कार्य मेरे अंदर होने के कारण वो कार्य भी किसके द्वारा हुआ है पवित्र आत्मा के कार द्वारा वो कार्य मेरा आपके अंदर होने के कारण मैं परमेश्वर का क्या है क्या बन गया है सदर पढ़िएगा रोमी आठ फिर से पढ़ा रोमी आठवां अध्याय रोमी आठवां अध्याय हाँ पढ़िएगा आठ का पंद्रह से क्योंकि क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो फिर भयभीत हो परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं मैं आराम से क्या बुला सकते है हे हे पिता करके बुला सकते हैं रखना पुराना नियम का जरा संदलो को जरा देखिएगा उन लोग कभी ये सोच भी नहीं सकते कि हम परमेश्वर का संतान बन सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है पुराना नियम उन लोग आराधना कैसे करते थे आप बोलो पुराना नियम उन लोग आराधना कैसे करते थे हमारा जैसे अभी हम लोग प्रार्थना में हम गीत गाया प्रार्थना किया है ना ऐसे हम लोग हमारा ये ऐसा था ना उन लोग कैसे करते थे आप बोलो कैसे करते थे उन लोग क्या लेके आना पड़ता था बली लेके आना पड़ता था उन लोग कोई भी परमेश्वर के चरणों में जैसे हम आकर बैठते हैं नहीं उन लोग सोच भी नहीं सकते थे उन लोग कैसे आते थे दूर से देखते थे दे। परमेश्वर का माई -माई उनको दिखाई पड़ रहा है और आपको मालूम है उस मिलाप वाला में आप जरा अंदर जांग के जरा देखे तो पूरा आपको सब जगह कौन कौन दिखाई देगा कौन क्या बताता है? हे मनुष्य तेरा पाप ना भयंकर है तुम कभी भी मेरे नजदीक नहीं आ सकते परमेश्वर क्या बोलते हैं तुम कभी भी मेरे नजदीक नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारा पाप इतना भयंकर है उस पाप का उसका का एक छोटी सी झलक हम किधर देख सकते हैं उस मिलापट किसी व्यक्ति को आपका मालूम में महायाजक भी साल में कितने बार जाते हैं अधिप्र स्थान में एक ही बार जाते दे वो भी डरते हुए कामते हुए जाते थे मालूम नहीं परमेश्वर आप माफ नहीं किया तो मर जाए इतना हुए जा मुझे सिर्फ आपका भवन का आंगनों में उधर दरवाजे पर बैठने के लिए मुझे आप क्या दे अनुमति बस वही मेरा सौभाग्य है अगर ऐसे हालत में रहने वाला उस भय का उस आ, इसमें रहने वाला परमेश्वर मनुष्य बनकर आकर यश क्या बता रहे हे मनुष्य जाति तुम्हारे लिए एक पिता स्वर्गीय पिता है और वो स्वर्गीय पिता चाहता है कि तुम्हें क्या बनाओ पुत्र बनाओ ध्यान रखना यीशु यशुमसी अपना जीवन के द्वारा सिखा रहा है एक स्वर्गीय पिता है भाई इधर दे सब लोग इधर ध्यान कोई भी अभी बाइबल ना पढ़े सब लोग इधर ध्यान दे ठीक हैसी तो है? क्या सिखा रहा है? क्या बता रहा है? एक पिता है और वो पिता चाहता है कि मैं और आप सारा मानव जाति क्या होना है ये मसीह के ऊपर विश्वास करके उनका क्या बन जाओ पुत्र बन जाओ इसलिए आपको मालूम है ये मसीह किसे बात करता था पुत्र तुम्हें, तुम्हें तुम्हें मनुष्य मनुष्य पिता से बात करे प्रार्थना भी करते थे मंदिर तो में बली चढ़ाना का ही उनको माल में इसलिए उन लोगों ने येु मसीह के पास आ गया और ये मसीह से पूछा प्रभु आप है ना हमें जरा प्रार्थना करना सिखा दे क्योंकि इनको मा नहीं है वो भाई को है ना इधर देखने इधर दे ध्यान दे क्या यशु मसी के पास आकर लोग क्या बोल रहा है हमें क्या करना सिखा दे प्रार्थना करना सिखा दे तब येशु मसीह ने क्या सिखा पहला शब्द क्या बोला था इस रीति से प्रार्थना क्या है सबसे सब शब्द क्या है स्वर्गीय पिता जो शब्द है ना उस येशु मसीह का वो प्रार्थना बहुत गहरा है वो हम अभी नहीं ले रहे हम लोग उस शब्द से ले। लेकिन स्वर्गीय पिता है शारीरिक तौर पर मुझे एक पिता तो है ना हम सबको पिता है ना हमें पिता के द्वारा हमारा जन्म हुआ लेकिन यीशु मसीह इनको सिखा रहे भाई आए आपको स्वर्ग में एक पिता है उस पिता का इच्छा क्या है आप क्या बनना है उस पिता का पुत्र बनना है और मसीह क्या बोल रहे है? उस पिता जैसा सिद्ध है तुम भी क्या बनना है सिद्ध तभी तुम परेश्वर का संतान बन सकता है मन में आ रहा ना परमेश्वर का संतान अगर बनना बनना है, है, है। अगर अगर आप वारिस है। वारिस तो बहुत आगे की बात कम कम से कम परमेश्वर का संदान का उस तान आपने अगर हासिल करना है तो ऐसा नहीं होगा आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा यीशु मसीह को ग्रहण करके पाप का उस छुटकारा आप अपना जीवन में अनुभव करेंगे तो ही आप क्या बन सकता है परमेश्वर का संतान बन सकता पढ़िएगा रोमी योहना पहला अध्याय सुसमाचार योहना ऋषि सुसमाचार पहला अध्याय में फिर से फिर हम लोग इधर आएंगे इधर का छोड़ना नहीं रोमी आठ आप लोग छोड़ना नहीं ठीक है ना पढ़िएगा रोम योहाना ऋषि सुसमाचार पहला अध्याय उसका बारह पढ़िएगा परंतु परंतु जितनों ने उसे ग्रहण कितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें के संतान होने का अधिकार दिया जितनों जितने उन्हें मतलब किसको ग्रहण किया किसको ग्रहण करने बोल रहा है ये मसीह को जितने लोगों ने ग्रहण करते हैं या ध्यान रखना जितने लोगों को क्रूस के द्वारा पाप से छुटकारा मिला है उन लोग क्या बन सकता है परमेश्वर का संदान बन से ध्यान रखना आप यीशु मसीह को पुकारने से कोई फायदा नहीं आप लोग बहुत बार हम क्या सोचते हैं आराधना में आ गया गीत गा लिया प्रार्थना किया अन्य भाषा में थोड़ा सा बात कर लिया बस हम परमेश्वर का संदान है धोखा में ना रहो यीशु मसीह ने क्या बोला हे पिता क्या बोला ने क्या? हे प्रभु हे प्रभु बोलने वाला क्या नहीं होगा फिर कौन जाएंगे पिता पिता का का मर्जी को को ध्यान रखना, मैं और आप यीशु यीशु की तरह, जैसे संसार में रहकर इच्छा पूरा किया, वैसे मैं और आप भी पिता का इच्छा को पूरा करेंगे तो ही हम क्या बन सकता है परमेश्वर का संतान बन सकता है लेकिन हमारा जीवन में जरा देखो हम तो बोलते तो है विश्वासीय हम बोलते तो है मैं यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण किया है हम बोलते तो है लेकिन आज हमारे जीवन को जरा देखे हम और अन्य जाति में क्या फर्क क्या हम क्रूस का मजाक तो नहीं उठा रहा है अन्य जाति लोग या जो यीशु को ग्रहण नहीं किया हुआ लोग उनका जीवन में पाप राज्य करता है लेकिन क्रूस के पास आया हुआ एक व्यक्ति का जीवन को जरा देखे उनके ऊपर पाप का जो राज्य है ना वो खत्म हो जाता है लेकिन मेरे और आपका जीवन देखते वक्त एक दिन हम लोग इधर रहेंगे ये एक दिन हम लोग इधर रहेंगे हम क्रूज का क्या करते हैं एक तरह से मजाक उठा रहे ध्यान रखना परमेश्वर सहेगा नहीं रोम आपका मान लो अब्रानी में क्या लिखा है अगर कोई फिर से जान पूछ पाप में मजा लेंगे या यीशु मसीह का लहू को अपने पैर से रोंदेंगे तो फिर दोबारा छुटकारे के लिए क्या नहीं है मौका नहीं है प्रभु मौका ही नहीं देगा इसलिए आप ध्यान रखना इस परमेश्वर का वचन को आप क्या करें हल्का ना ले परमेश्वर ने इसराइली लोगों को आपका मान लो पुराना नियम में व्यवस्था दिया इसराइली लोगों को अनुसार चलने के लिए उन लोग चला नहीं आपको माल ऊपर परमेश्वर ने इस वचन में दिया हुआ सारा बातें परमेश्वर बोला अगर तुम व्यवस्था नहीं मानेंगे तो तुमको मैं ऐसे ऐसे राजस्कार देंगे तुम्हारे घर में खाना नहीं होगा यहां तक कि तुम अपने बच्चों को भूखे मारे भूख जब ज्यादा बढ़ तुम किसको खाएंगे अपने बच्चों को खाएंगे उन लोगों ने परमेश्वर को वचन को हल्का ले लिया आ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा इस वचन के ऊपर विश्वास नहीं हो रहे तो आप सिर्फ क्या ही करना का इसरा पढ़ के देखना आपको मालूम चला इस को टुकराने के कारण इस में परमेश्वर दिया हुआ व्यवस्था को टुकराने के कारण आज इसराइल लोगों का हालत क्या बना है बेशक अभी थोड़ा उन लोगों ने अभी सत्तर साल हो गया राज करके फिर से दोबारा उठकर आ गया परमेश्वर ने ऐसा डंडा मारकर पूरा दुनिया के लिए नमूना दिया मेरे लिए अब के लिए भी परमेश्वर चेतावनी दे रहा है अगर मेरा उस वचन को अगर आप हल्का लेंगे तो, तो बहुत भारी पड़ेगा अगर पुराना नियम का उन इसली लोगों के लिए परमेश्वर ने ऐसे काम किया है तो ध्यान रखें हम अगर यीशु मसीह उस क्रूज का काम को देखने के बावजूद भी मेरे लिए आप के लिए यीशु मसीह मनुष्य बन उस का उस का नगरों में से चलते हुए सड़कों में चलते हुए एक नमूना पुत्र का नमूना देने के बावजूद भी मैं और आप फिर से पाप में हमारा जीवन बिताएंगे तो ध्यान रखे बचन में लिखा है इस वचन में पश्चिम लिखा हुआ सारी बातों के द्वारा परमेश्वर मरण और आपका न्याय करेगा परमेश्वर हमें स्वर्ग में घुसने नहीं देंगे नरक का बड़ी आग हमारे इंतजार कर रही इस इसलिए यीशु बोलते हैं आसमान टल जाएगी पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन क्या नहीं होगा कभी नहीं इसलिए ये इसमें वचन क्या बताते हैं अगर मैंने इस्रेलियों को असली डाली इसलियो को नहीं बचा तो हम जो साटे गए हैं हमें क्या नहीं करेगा छोड़ेगा इसलिए आपका नौजवानी का जीवन आपने क्रूस का प्रेम को देखा है आपका जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया इस बात को हल्का ना ले। आई लेने आंखों को बंद करें प्रार्थ प्रभु का मर्जी है तो इसके आगे आगे हम बाद में देखेंगे लेकिन प्रार्थना करें परमेश्वर कार्य कर ले हाले लुहिया हम अपना जीवन को जरा देखे हम सब बोलते तो हम विश्वासी है कितने बार कितने बार परमेश्वर ने हमें चेतावनी दिया कितने बार आप अपने जीवन को जरा आपको जांच के देके शायद हो सकते हैं यह जो यूथ मीटिंग भी शायद आपके लिए आखिरी चितावनी होगा उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होते रहे आप ये नहीं बोलते परमेश्वर में नहीं मालूम था आप यह ना सोचे परमेश्वर प्यार है वो बसम करने वाला आग भी है हाल लुइया इसलिए वचन में लिखा है यीशु मसीह आ गया उस रोशनी आ गया इस पृथ्वी में सारा पृथ्वी परमेश्वर का दंड की दंड के लिए तैयार है आप विश्वास करो या ना करो उस पवित्र लहू हम सब के लिए हम सबके लिए सारी पृथ्वी के लिए दंड का कार्य है हाल अगर मैं और आप विश्वास करते हुए उस क्रूस का उस कार्य को हमारे जीवन में अपनाएंगे तो हम दंड से बच जाएंगे जो इसलिए रोमियाट का एक में पढ़ते हैं कि जो मसी में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है हाल हमारे लिए प्रभु ने मनुष्य बनकर आकर नमूना दिया है ध्यान रखना हम हम क्रूज का पीछे नहीं खड़े है हम क्रूज के आगे खड़े हैं Hallelujah. हम ये नहीं प्रभु हमने आपको जाना नहीं क्रूस का प्रेम को हमने देखा है वचन हमारा हाथ में है पवित्र आत्मा है हमारे अंदर फिर भी अगर हम अपना हम अपना मन मर्जी से पवित्र आत्मा को दुख देते देते हुए पाप में जीवन बिताएंगे तो ध्यान रखे फिर दोबारा यीशु हमारे क्रूस पर ना जान नहीं देगा बसम करने वाला आग हमें बसम करेगा हाल लुइया हाल अपने जीवन को हल्का ना लेको अपना संतान बनाने के लिए उस अनुग्रह कौन सा खूबी थी कि हम परमेश्वर का संतान बन सके कोई खूबी नहीं हम बार बार गाते कोई कूबी नहीं में कोई कूबी नहीं मुझमें कोई खूबी नहीं हम परमेश्वर के सामने तो बोलते हमारे अंदर कोई खूबी नहीं लेकिन बहुत बार हम लोग सोचते हैं, मेरे अंदर बहुत कुछ खूबिया है मुझे परमेश्वर का जरूरत नहीं मुझे दुनिया किसी का जरूरत नहीं मैं अपना मर्जी से चलूंगा नहीं भाइयों बहनों धोखा है धोखा है शैतान आपको उकसाएंगे लेकिन ध्यान रखे बहुत बड़ी दुआ है हाल लुइया प्रार्थना करें प्रभु मुझे सहायदा कर सहायद कर प्रभु जैसे आप जैसे आप प्रभु येशु मसीह हाल आप निष्पाप जीवन बिताया प्रभु मुझे सहायता कर ताकि मैं भी एक ऐसा जीवन बिताओ जिसे स्वर्ग प्रसन्न हो हालेलुया, मैं परमेश्वर का संदान हो मेरे द्वारा परमेश्वर का महिमा दुनिया देख सके हालेलुया, मैं पिता का मर्जी को पूरा के इस दुनिया से दुनिया से विदा हो जाओ हालेलुया, हालेलुया धन्यवाद हो धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते वो आपका पवित्र हाथों में हमारे एक को सोम देते पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में आए पिता उस बड़ी इच्छा से परमेश्वर आप हमारे अंदर वास करते हैं ताकि इधर हमारे हरेक को आपका पुत्र बनाओ हमारे अंदर कोई खूबी नहीं था पिता आपके अनुग्रह से आपने हमें योग्य यो चुना है पिता धन्यवाद देते धन्यवाद देते इस ऊंची बुलाहट को टुकराने के लिए मौका ना दे इधर बैठे किसी को भी मौका ना होने दे प्रभु जी, मौका ना होने दे प्रभु हालेलुया, अपनी बुलाहट अपनी ऊंची बुलाहट को प्रभु समझने के लिए डरते हुए अपना आत्मिक जीवन के बढ़ाने के लिए एक एक अब सहायता करना सहायता करना पिता सहायता करना पवित्र आत्मये जीवन में कार्य करते रहे इस यूथ मीटिंग प्रभु इस तीन दिन का कैंप के द्वारा प्रभु हरेक आपके चरणों में बढ़कर आशीष पाते हुए ये कैंप किसी के लिए न्याय का कारण ना बनने पाए किसी के लिए भी न्याय का कारण ना बनने पाए पिता प्रार्थना सुनिए धन्यवाद देते पवित आप कार्य करते रहे ये मसीह के नाम से मांगते हैं